दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रेरक कथा जैसा भोल वैसा मोल एक राजा अपने अनुचरों के साथ वन विचरण के लिए निकला मार्ग में उसे तीव्र प्यास लगी। लग। राजा ने देखा कि पास ऐसी एक झोपड़ी थी जिसके बाहर पानी से भरा एक मटका रखा था राजा ने एक अनुचर को उसमें से पानी लाने के लिए कहा राजा पाकर अनुचर वहां गया और झोपड़ी में रहने वाले अंधे व्यक्ति से बोला अरे ओ अंधे एक गिलास पानी तो दे अंधा व्यक्ति बोला तुझ जैसे सिपाही को मैं पानी नहीं पिलाऊंगा और वह खाली हाथ लौट आया राजा ने दूसरे अनुचर को भेजा तो उसने भी वैसा ही व्यवहार किया तुझ जैसे सेना नायक को मैं पानी नहीं पिलाऊंगा फलत वह भी खाली हाथ लौट आया जब दोनों खाली हाथ लौट आए तब राजा स्वयं उस अंधे व्यक्ति के पास पहुंचा और विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर बोला महानुभाव मुझे बड़ी तेज प्यास लगी है गला सूखा जा रहा है तो आपकी बड़ी कृपा होगी मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए उस अंधे ने राजा को सम्मान पूर्वक अपने निकट बैठा कर, कर कहा आप जैसे विनयशील लोगों का ही राजा तुल्य सम्मान उचित है आपके लिए पानी तो क्या मैं अपना पूरा शरीर भी समर्पित कर सकता हूँ इतना कहकर उसने राजा को पानी पिलाया जब राजा तृप्त हो गया तब उसने उस अंधे व्यक्ति से पूछा महाशय आपने मुझसे पहले आए उन दोनों को कैसे पहचाना कि उनमें एक सिपाही व दूसरा सेना नायक था और आपने राजा के रूप में मुझे कैसे पहचाना अंधा व्यक्ति बोला बोलने के तरीके से किसी भी व्यक्ति का स्तर स्वतः ही निर्धारित हो जाता है वह कुलीन है या नीच इसके बारे में पूरी जानकारी उसकी बोलचाल से मिल जाती है ये थी प्रेरक कथा जैसा बोल वैसा मोल वाचक स्वर भारती परिमल